जीवन की सफलता का एक बहुत बढ़िया उपाय हम लोगो ने सुना बहुत ही स्वाभाविक स्वाम महाराज कह रहे हैं कि जिस जीवन की मांग है तुमने उसकी तीव्रता बढ़ाओ उसके अतिरिक्त और कुछ मत चाहो इस संबंध में प्रारंभिक दिनों में काफी सोचा मैंने तो मुझे ऐसा लगा कि विश्राम हम लोगों को कहा मिलता है तो उसी वास्तविक जीवन में विश्राम मिलता है जो शांति स्वरूप है जो ज्ञान स्वरूप है जो प्रेम स्वरूप है उसी में अपने को विश्राम मिलता है उससे बिछुड़ अर्थात विमुख होकर जब हम उत्पत्ति विनाश युक्त परिवर्तनशील दृष्टियों की ओर आकर्षित हो जाते हैं तो विश्राम नहीं मिलता इसलिए नहीं मिलता कि जो स्वयं ही निरंतर परिवर्तित हो रहा है जिसमें एक क्षण के लिए भी ठहराव नहीं है उसके पीछे दौड़ने में उसको पसंद करने में उसको अपने जीवन का सहारा बनाने में कभी सफलता मिल ही नहीं सकती इस कारण से विश्राम नहीं मिलता है दूसरी बात यह है कि जो बनने बदलने बिगड़ने वाली परिस्थितियाँ हैं उनके द्वारा अपने को संतुष्टि भी नहीं मिलती आपने जीवन में बहुत सी सुखद घरियों को देखा होगा और अनुकूल परिस्थितियों में भी कुछ समय रहने का अवसर बहनों को मिलता है प्रकृति का विधान ही ऐसा है सुख भी आता है दुख भी आता है तो सुखद परिस्थितियाँ हम लोगों के जीवन में आई हो, एक बार नहीं अनेक बार फिर भी आज के वर्तमान की दशा देखकर करके सोचिए सुखद परिस्थितियों में रहने के बाद भी अंतर के संतुष्टि हो गई कि भीतर भीतर अभी भी कुछ कमी बाकी है कैसा लगता है सुखद परिस्थितियों ने हम लोगों को संतुष्ट नहीं किया आई और चली गई अगर सुखद परिस्थितियों के भीतर से होकर निकलते समय ज्ञान का प्रकाश लेकर निकले सब तो वे साधन में सहायक बन जाएंगे और यदि उनके साथ खूब आसक्त हो जाओ उनका सुख लेना पसंद करो तो सुखद परिस्थितियों का सुख भोगने वाला व्यक्ति बहुत ही दुखी हो जाता है उन परिस्थितियों के बदल जाने से और तो दुखी हो जाता है बहुत परेशान हो जाता है तो ये सब अनुभव हाँ अपने लोगों को है सत्संगी होने के नाते हम सभी भाई बहनों को जीवन के इस सत्य पर ध्यान देना चाहिए कि भाई शरीरों की सहायता से संसार के संयोग में बहुत प्रकार के सुख और दुख हम लोगों ने देख लिए और दोनों में से किसी का ऐसा परिणाम नहीं निकला कि जिससे हम संतुष्ट हो जाते इसलिए वैधानिक के आधार पर सुखद दुखद परिस्थितियां आती रहेंगी उनको आने दिया जाए उनके पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है लेकिन अपने भीतर जो संतुष्टि चाहिए अपने को परम स्वाधीनता की मांग है परम प्रेम के रक्त की मांग है अपनी जो मांग है उसको अपने सामने रखना चाहिए जिस आधार पर तो इस आधार पर कि जीवन की जो मांग है वही वास्तविक जीवन है अनुभवी जनों ने हम लोगों को उसके बारे में बताया है थों में इसके संबंध में लिखा है और स्वयं अपने आप में हम उसकी आवश्यकता अनुभव करते हैं तो अपने को परम शांति की आवश्यकता है परम स्वाधीनता की आवश्यकता है परम प्रेम की आवश्यकता है इस आवश्यकता को अगर सामने रखा जाएगा तो अपना बड़ा उपकार होगा क्या उपकार नहीं एक बहुत तो अच्छा परिणाम देखा है अब जैसे आप भी देखिए विचार करिए आपको भी अच्छा लगेगा जैसे संसार के किसी व्यक्ति का संयोग आपको अच्छा लगता है आदर देता है प्यार देता है सहयोग देता है नीचा बोलता है आपके दुख में खड़ा होता है तो ऐसा आदमी को तो अच्छा लगेगा ही सुनी अच्छा लगता है अब शरीर से उसकी दूरी हमेशा ही है कि तो किसी दूर देश में वो चला गया परिस्थिति बस अब आपको उसकी याद आ रही है तो याद आने से आपके भीतर की प्रसन्नता घट जाती है उसकी याद आई तो वियोग सताने लगा उससे मिलने की इच्छा हुई और मिलने का संयोग नहीं है तो बेबसी सटाने लगी आपने अपने को समझाया कि भाई जरूरी काम से गया हुआ है धीरज रखो दो चार महीने छह महीने बाद आने वाला है कि दो चार साल बाद आने वाला है तो किसी तरह से मन मारकर कर को सहन करते हुए विरोध में दुखी होते हुए आप भीतर भीतर खिन्न हो जाते हैं दुर्बल हो जाते हैं काम में मन नहीं लगता है हालत बिगड़ जाती है ये तो होता है उसको पसंद करने से जो सदा के लिए अपना साथ दे नहीं सकता ठीक है उसको पसंद करने से यह दशा हो गई अनुभवी संत महापुरुष अपने जीवन के अनुभव के आधार पर हम लोगों का दुख मिटाना चाहते हैं, इस दुर्दशा का अंत करना चाहते हैं, तो वे सलाह देते हैं कि देखो भाई ये संसार जो दिखाई देता है यह तो तुम्हारी सेवा का क्षेत्र है और जो सदा के लिए तुम्हारा साथ देने वाला है और जिसकी संगति उत्तरोत्तर अधिक से अधिक प्रिय और मधुर होती चली जाती है वह जो है वो तो तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है वह अविनाशी है उसका नाश नहीं होता सर्वव्यापी है तुमको छोड़कर कहीं दूर नहीं जाता सर्वज्ञ है उसको कुछ कह सुनाना नहीं पड़ता समर्थ है वो तुम्हारी जरूरत के अनुसार सब कुछ कर सकता है ऐसा हम लोगों ने सुना है कि नहीं दि? तो ऐसा साथी को नहीं चाहिए सभी को चाहिए अच्छा और उनकी ओर से किसी कोई इंकार नहीं है कि तुम ब्राह्मण कुल में जन्मे हो कि नहीं कि तुमने इतना अध्ययन किया है कि नहीं कि तुमने इतना व्रत उपवास किया है कि नहीं उनके यहाँ ऐसा कोई वेद विचार भी नहीं है जो भी उनको पसंद करे जो भी उनकी आवश्यकता अनुभव करे उसी को उनकी उपस्थिति का अनुभव हो जाता है और जो भी उनकी आवश्यकता अनुभव करे उसी की आवश्यकता पूरी हो जाती है और कोई भी व्यक्ति दुर्बल से दुर्बल अपनी असमर्थता से पीड़ित होकर उनकी कृपा की आवश्यकता अनुभव करे तो उस पर कृपा बरसती है इस अनुभव से वो आनंदित हो जाता है प्रारंभिक दिनों की बात है जब जीवन की समस्या को सुलझाने के लिए मैं संत के पास बैठी थी और ये अच्छी अच्छी बातें सच्ची बातें सुनने को मिली तो मैंने इन बातों पर विचार किया तो मुझे बड़ा भारी अंतर मालूम हुआ अंतर क्या मालूम हुआ कि जिस प्रतीक होने वाले दृश्य जगत से मेरा नित्य संबंध नहीं है उस जगत में से कोई दृश्य मैंने अपने लिए पसंद किया तो उसने मुझे पराधीन बनाया अतृप्त बनाया वियोग की पीड़ा में तड़पाया आसक्त बनाया दिदश बनाया दुर्बल बनाया बीमार बनाया होता है की नहीं चिंता में आदमी बीमार भी हो जाता है शरीर भी रोगी हो जाता है मन भी रोगी हो जाता है उधर का तो ये हाल हुआ लेकिन हम किसी प्रकार की बेबसी में दुख भोगते हुए मरने के लिए पैदा नहीं हुए हमारा अस्तित्व तो उस पर आधारित है जो अनादि है अनंत है जिसका आदि अंत है ही नहीं जिसमें बिछड़ने का कोई भय नहीं है उसमें वह सब कुछ है जिसकी हम लोगों को आवश्यकता मालूम होती है आपको शांति की आवश्यकता मालूम होती है आपने सुना है परमात्मा शांति स्वरूप है ठीक है न तो अपने को जिसकी जरूरत मालूम होती है तो वह सब उनका स्वरूप ही है अज्ञानता ज्ञान मोह की पीड़ा में लोभ की पीड़ा में हम दुख पा रहे हैं तो हमको ज्ञान का प्रकाश चाहिए जिसमें लोभ का नाश हो जाए मोह का नाश हो जाए तो अपने को ज्ञान के, के प्रकाश की आवश्यकता महसूस होती है तो अनुभवी संत कहते हैं कि वह परमात्मा ज्ञान स्वरूप ही है फिर अपने को प्रेम का रस चाहिए निरसता का भार सहन नहीं होता है भीतर भीतर अभाव सताता रहता है तो हर भाई को हर बहन को प्रेम का रस चाहिए तो भगवत भक्तों ने हम लोगो को बताया कि परमात्मा प्रेम स्वरूप ही है तो भरसा करके देखिए कितनी सीधी सी बात है और अपने लिए रास्ता कितना साफ है कि जिस शांति स्वाधीनता और प्रेम के बिना इस संसार में एक रात भी शांति से हम सो नहीं सके तो जिसकी आवश्यकता हम महसूस करते हैं वह अस्तित्व वह परम सत्ता वह सनातन सत्य सदा सदा से विद्यमान है तो कितनी अच्छी बात है कि जो है उसी की आवश्यकता हम लोगों को मालूम होती है ऐसा नहीं है की जो नहीं है उसकी आवश्यकता पैदा हो गई। तो मुझको धीरज देते हुए विश्वास दिलाते हुए स्वामी जी महाराज कहने लगे तो देखो देखो की देखो देवी सृष्टि ऐसी बनाने वाले इतने ना समझ नहीं है कि तुम्हारे में जरूरत तो पैदा कर दे और उसकी पूर्ति का इंतजाम न करे अरे भाई संसार का बनाने वाला कोई मामूली आदमी तो हो नहीं सकता है तो जिसने सृष्टि बनाई जिसने हम लोगों को बनाया उसकी बड़ी मंगलकारिता है शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक तत्वों में बहुत पदार्थ बना दिए भौतिक शक्तियों से तीनों शरीरों का निर्माण हुआ और भौतिक तत्वों से उनकी खुराक बना दी और आपको बनाया अपने तत्व से तो उसमें शांति की आवश्यकता मालूम होती है स्वाधीनता की आवश्यकता मालूम होती है परम प्रेम की आवश्यकता मालूम होती है तो बड़ी बढ़िया बात है संतवाणी के आधार पर हम लोग बहुत ही आश्वस्त हो सकते हैं कि जिन दिन, दिन अविनाशी तत्वों की जरूरत हमें महसूस होती है वह सब उस स्ने परमात्मा का स्वरूप ही है जो उनमें विद्यमान है उसकी हम लालसा है जो उनमें विद्यमान है उसकी हम आवश्यकता अनुभव करते हैं जो वे स्वयं हैं उसी सत्ता पर हमारी सत्ता आधारित है इसलिए हमारे उनके बीच में दूरी को मालूम हो रही है यह केवल मेरी अपनी भूल से मालूम हो रही है वास्तव में दूरी है नहीं यह बात पकड़ में आती है तो वस्तुतः दूरी नहीं है तो अब उस भूल को मिटाना मेरा अपना काम है तो मैंने ऐसा देखा कि जब मनुष्य अपनी ओर से अपने संबंध में निश्चय कर लेता है कि अब बनने बिगड़ने वाले दृश्यों के पीछे मैं नहीं पढ़ूंगा तो जिस दिन से उसने ऐसा निर्णय लिया उसके ऊपर से दृश्य का प्रभाव उतर जाता है और जिस दिन उसने निश्चय किया कि कभी बिछड़ने वाले सदा सदा के लिए मेरा साथ देने वाले मेरे परम हितैषी करुणा सागर प्रेम स्वरूप परमात्मा जो है उन्हीं का सहारा लेकर हम रहेंगे उन्हीं को अपना मानेंगे उन्हीं के होकर रहना पसंद करेंगे ऐसा जिस दिन से साधक अपनी ओर से निर्णय लेता है उसी दिन से उसके भीतर का अभाव मिटने लगता है प्रत्यक्ष होकर किस दिन आपके सामने आकर खड़े होंगे अथवा किस दिन आपकी वो आँखें खुलेंगी कि उनकी विद्यमानता को देखकर आप आनंदित तो होंगे ये तो मैं नहीं जानती ये किसी साधक के संबंध में लकीर नहीं खींची जा सकती लेकिन यह निश्चय है और इतना मुझको पक्की तरह से मालूम है कि असत्य के महत्व को जहाँ आपने अस्वीकार किया कि उसका रंग उतर जाता है बड़ा भारी काम हो जाता है और अनंत परमात्मा की आवश्यकता आपने अनुभव किया तो उसकी विभूतिया आपके भीतर तत्काल प्रकट होने लगती हैं। इतना तो मैंने जाना है तत्काल देर नहीं लगती और बड़ा भारी अंतर मुझे मालूम हुआ कि संसार को अपना मानते मानते उसकी पराधीनता उसके वियोग में आदमी पागल हो जाए तब भी वो साथ नहीं दे सकता खोया हुआ मिल नहीं सकता गया हुआ वापस आ नहीं सकता ये दशा हो जाती है और बिना देखे बिना जाने केवल अपनी आवश्यकता को सामने रखकर गुरु के वाक्यों को सुनकर संत वाणी में श्रद्धा करके ग्रंथ के वाक्यों में श्रद्धा करके यदि उनको मान लिया जाता है और उनकी आवश्यकता अनुभव किया जाता है तो, तो इतने मात्र से मनुष्य के भीतर का सूनापन मिटने लगता है अभाव मिटने लगता है पराधीनता मिटने लगती है भय और चिंता का नाश हो जाता है ऐसा होता है बहुत ही स्वाभाविक विकास मनुष्य का होता है केवल सत्य की स्वीकृति मात्र ऐसी स्वीकृति तो है और क्या है जिस सत्य को अभी इस वर्तमान में हम देख नहीं सकते क्यों नहीं देख सकते क्योंकि असत्य का रंग मेरी आंखों पर चढ़ा है संसार की ओर मेरा खिंचाव बना हुआ है ऐसा मकान मिले तो अच्छा ऐसी जगह मिले तो अच्छी ऐसे साथी मिले तो बढ़िया बात हो इतना अध्ययन कर लूँ तो ज्ञान हो जाए। तो जब तक परिस्थितियों पर हम अपने विकास को आश्रित रख रहे हैं तब तक मेरा खिंचाव इस दृश्य जगत की ओर बना हुआ है इसीलिए इसी कारण से उस नित विद्यमान की विद्यमानता का अपने पर प्रभाव ही नहीं होता और जिस समय साधक जीवन के इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि जीवन परिस्थितियों पर, पर आधारित नहीं है वस्तुओं पर व्यक्तियों पर योग्यताओं पर आधारित नहीं है उस समय उसके भीतर से दृश्यों का सहारा निकल जाता है तो इसका सहारा छोड़ दिया तो यह अस्तित्व विभिन्न अपने आप हट जाता है हमने छोड़ दिया तो छूट गया हमने पकड़ लिया तो वो पकड़ में नहीं आता है उसका लोभ में ढोल बन जाता है निकाली छको न बजाई छको दशा हो जाती है ये तो हो गई बाहर की बात और जिस समय सत्य को स्वीकार करके हम बिना देखे बिना जाने हुए उस नित्य जीवन की आवश्यकता अनुभव करते हैं उस नित्य संबंधी की प्रीति की आवश्यकता अनुभव करते हैं उस सामर्थ्यवान की कृपा शक्ति की आवश्यकता अनुभव करते हैं उसी समय से अहम रूपी अणु में एक अद्भुत परिवर्तन आरंभ हो जाता है महाराज ने शरणागति के बड़े बड़े अच्छे क्रम बताए और हारा हुआ व्यक्ति जो है कामनाओं की पीड़ा से हार गया है इच्छाओं की आपूर्ति से हार गया है के संयोग में वियोग ऐसी हार गया है से हार जाता है। व्यक्ति। तो होता ही वो चेतना उसमें है तो सचेत होकर उसने देखा कि उधर कुछ काम के लायक है नहीं तो उसे पाणी में सुनने को मिला गुरु ऐसी सुनने को मिला ग्रंथ में पढ़ने को मिला और उसने छान लिया भाई इधर तो कुछ काम के लायक है नहीं तो अब हम उसी के सहारे होकर रहेंगे तो उसे जब ईश्वर विश्वास के आधार पर प्रभु की शरणागति लेने की सलाह दी जाती है तो यह कहा जाता है कि तुम दुर्बल हो निर्बल हो असमर्थ हो, हो। भूतकाल में बहुत से अपराध किए हो दुनिया में कोई तुम्हारा साथी नहीं है सब सहारे छूट गए हैं, कोई चिंता की बात नहीं है तुम जैसे हो वैसे ही सही उस बिना देखे बिना जाने परमात्मा को विद्यमान मान करके चंकार करके उसकी शरण ले लो और अपनी ओर से एक बार कह दो कि ये प्रभु में तेरा जी तो कहते हैं कि प्रारंभ में विश्वास पंथ का सागत जो होता है वो यही कह सकता है कि ये प्रभु में तेरा और उसका मुझको पूरा औचित्य मालूम होता है वे अनंत ज्ञान और प्रेम के भंडार है अनंत तो माधुर्यवान है तो प्रारंभ में उनका सहारा लेकर जैसे जैसे दुख सुख के धुंध में फंसा हुआ व्यक्ति थोड़ा रिलीफ चाहता है थोड़ी राहत पसंद करता है मैंने महाराज जी से ऐसे ही मांगा था मैंने कहा था उनको कि बदलती हुई परिस्थितियों में दो में जीना मुझको पसंद नहीं आता है और इनका सामना करते करते मैं थक गई हूँ तो महाराज मैं कुछ ऐसा अचल आधार चाहती हूँ कि जिसके सहारे फिर टेप करके थोड़ी निश्चिंतता की सांस ले सकूँ अपने धन से मैंने ऐसे ही उनको बताया था और इसी के उत्तर में उन्होंने अनंत माधुर्यान सर्व समर्थ प्रभु की शरणारती लेने की बात कही उनका सहारा लेने की बात बताई मुझे तो आरंभ होता है ऐसे फिर आगे चलकर क्या होता है कि जैसे ही उस नित्य विद्यमान का सहारा व्यक्ति जीवन में स्वीकार करता है तो बड़ी तो ही विचित्र बात यह होती है कि वो अपने ही भीतर भीतर बल का अनुभव करने लगता है निर्भयता का अनुभव करने लगता है अनाथपन का दुख तो तत्काल उसी समय खत्म होता है पहले इस रहस्य को मैं जान नहीं सकी लेकिन साधन काल में कुछ दिनों के बाद मुझे बहुत सहज लगने लगा इसलिए कि जिसका सहारा लिया मैंने वो तो अपने में पहले से विद्यमान है ही उससे विमुख हो गई थी तो पता नहीं चलता था उनके प्रिय मित्र ने शाम जी महाराज की मित्रता थी भगवान के साथ उनके प्रिय मित्र ने मुझे सलाह दी कि उनका सहारा स्वीकार करो तो मेरी स्वीकृति मात्र ऐसी मुझे ही ऐसा परिवर्तन हो गया कि उनकी विद्यमान का बल मुझसे सबल बना रहा है उनकी सरसता का रस मेरे भीतर के अभाव से मिटा रहा है उनके उनके दीन बंधु होने का स्वभाव जो है शरणागत बत्सल होने का स्वभाव जो है उस अपने स्वभाव की कोमलता से ही उन्होंने मुझे संभाल लिया तो संभालते तो पहले भी थे जब जब उनसे विमुख रहता है व्यक्ति तब भी वही संभालते है ये तो संभालने वाला कोई दूसरा होगा ये दूसरा तो नहीं होता है संभालते तो वही है लेकिन अपने को पता नहीं है की मुझको संभालने वाला बड़ा समर्थ है तो उसके सर्व सामर्थ्यवान होने में मैंने विश्वास नहीं किया था तो दौड़ दौड़ करके व्यक्तियों के पीछे आदमी हैरान रहता है बड़े आदमियों ऐसी जान पहचान कर लो तो समय आरोप काम दे जाएगा अरे क्या बड़ा आदमी भाई कितना बड़ा आदमी दुनिया का होगा उसको अपनी सांस पर अपना नियंत्रण होगा क्या ठीक तो जो अपने को ही अपने नहीं संभाल सकता है तुमको कौन सा सहारा दे देगा ये भूल है ना नी तो भूल में दिन अभिमान क्षोभ असंतोष अपमान सहते सहते न जाने कितना समय बिता दिया हम लोगों ने प्रभु की कृपा से संत की कृपा से अब प्रकाश मिला है जीवन में चेतना आई है और क्या जाने कौन सी शुभ घड़ी उदित हुई किस प्रकार से आप उस सामर्थ्यवान की शरणगति को पसंद कर रहे है बड़ी अच्छी बात हो गई तो केवल ईश्वर विश्वास की दृष्टि से ही विचार किया जाए तो हमारे आपके लिए यह बड़े दूर की बात नहीं है दूर की बात ये नहीं है कि हम अपने लिए विद्यमान उनकी सरसता से, उनकी कृपालता से, उनकी विद्यमानता से ऐसे अभिभूत हो जाए कि बाहर की चिंता और बाहर का भय सब तत्काल समाप्त हो जाए बल तो बढ़ता जाता है निर्भयता और निश्चिंत बढ़ती जाती है संवेद मिटता जाता है विश्वास दृढ़ होता जाता है और इसके बीच में साधन काल में सब होता है इसके बीच में वे परम कृपालु भटके हुए बच्चों को संभालने के लिए विभिन्न प्रकार की घटनाए रचते रहते है लीलाएँ रचते रहते हैं, हैं जिससे कि नया नया साधक जो उनके सहारे रहने का साहस करके खड़ा हुआ है उसका बल बढ़ जाए उसमें दृढ़ता आ जाए ये सारी जिम्मेदारी को वो अपने आरोप रखें और ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें करते रहते हैं जिसमें की दगमगाता हुआ विश्वास अटल हो जाए क्या जाने कहाँ होंगे परमात्मा क्या जाने उनको मानने से कैसा लगेगा ऐसा जो सोचना रहता है आरंभ का ये सब समाप्त हो जाता है क्या जाने नहीं कर सकते हैं आप इतने सुंदर सुंदर तरीके उनको मालूम है इतने बड़े कलाकार हैं वे मनुष्य के व्यक्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए और अपने प्रेम का पात्र बनाने के लिए बहुत सी कलाएं उनको मालूम है और बिगड़ी से बिगड़ी हुई जिंदगी अगर उनके हवाले कर दिया जाए एक बार तो फिर वे छोड़ते नहीं हैं मैंने तो संत के पास बैठकर कर परमात्मा की चर्चा को सुनना इसलिए पसंद किया था कि मैं प्रयोग करके देखूंगी अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मानूंगी और नहीं तो छोड़ दूंगी ऐसे करके मैं आई थी श्रद्धा भक्ति से थोड़ी आई थी प्रयोगशाला में से निकल के आई थी और प्रयोग ही करने का विचार था लेकिन स्वामी जी महाराज बड़े बड़े दूरदर्शी अंतर्दृष्टि थी उनकी देख लेते थे साधक के भीतर तो थोड़े थोड़े दिनों में मुझको याद दिलाते रहते थे देवती जी हाथी को गन्ना पकड़ा देना आसान है उसके मुख से छुड़ा लेना संभव नहीं है हासी को तो गन्ना बहुत पसंद है ना? तो गन्ना लेकर के जाओ उसके मुंह में पकड़ाओ तुम्हें तो बहुत आसान पड़ता है वो एकदम लपक करके उसको पकड़ लेता है और वो जब खाने लगे उसका मीठा रस चेकने लगे और तुम उसके मुख में से निकाल लेना चाहो तो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है तो ये कहते महाराज कि भैया वो पकड़ करके छोड़ना नहीं जानते है तुम चाहो की एक बार तुमने अपने को उनसे समर्पित कर दिया अब फिर वहाँ से निकल के भागना चाहो तो ये नहीं होगा वो छोड़ेंगे नहीं किसी प्रकार से। तुम कितनी भी देर लगाओ तुम कितना भी कुछ करो वो पकड़ के छोड़ना नहीं जानते हैं। तो ये तो उनके अपने विश्वासी होने की बात थी भक्त होने की बात थी मित्रता में इतनी घनिष्ठता हो जाती है कि सारी बातें इस तरह की होने लगती है परन्तु तो यह शक्ति भी है और और बिना बिना किसी प्रकार के संदेह किए बिना किसी प्रकार के विकल्प किए इस सत्य का अनुभव हम सब लोग कर सकते हैं जब मैंने सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि उनमें कितनी आकर्षण शक्ति है अनंत सौंदौर निवान है बड़ा आकर्षण है उनमें तो उनके आकर्षण शक्ति से खिंच जाने के बाद कौन तो उसमें से निकल सकता है नहीं निकल सकता है इस तुच्छ जड़ को देखो तो अगर इसकी सुंदरता पर निभा जाओ तो इससे आकर्षण में व्यक्ति ऐसे खींच जाता है थोड़ी देर के लिए कि कर्तव्य को भी भूल जाए माँ बाप को भी भूल जाए उचित अनुचित को भी भूल जाए लेकिन फिर जब उधर से रस्ता मिलती है ठोकर मिलती है तब चेतना नहीं आता है लेकिन उधर के आकर्षण में उधर की स्मृति में उधर के संबंध में तो इतना सार्तम्य है कि एक बार जिसने अपनी ओर से ऑफर किया प्रभु कि तेरा उसके बाद फिर कभी हटने का नहीं आएगा बल बढ़ता जाता है रस बढ़ता जाता है घनिष्ठता बढ़ती जाती है अपनापन बढ़ता जाता है और फिर आगे चल कर उसी साधक में इतना इतना विश्वास बढ़ जाता है कि वो कहने लग जाता है की प्रभु तू मेरा प्रारंभ में अपनी असमर्थता के कारण हम आरंभ करते हैं प्रभु मैं तेरा और आगे चलकर मित्रता घनिष्ठ हो जाती है तो कहने लग जाते हैं तू मेरा इस प्रकार इस सत्य का प्रभाव जो है हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को शुद्ध बनाता जाता है पवित्र करता जाता है हमारे हमारी सब विकृतियों को मिटाता जाता है और वह वह सर्वश्रेष्ठ कलाकार हमारे व्यक्तित्व को अपने प्रेम का पात्र बना लेता है और फिर जब प्रेम रस जीवन में भर जाता है तो उसके बाद और कुछ करना शेष नहीं रहता है ऐसा होता है इतना इतना विकास हम सब भाई बहनों का इसी वर्तमान में हो सकता है इस मरणशील शरीर को लेकर नाचवान धरती पर ना। ना। ना। वितरण करते हुए भी इतना विकास हो सकता है यह मानव जीवन की बड़ी भूमि है और थोड़े दिन पहले करीब दो महीना पहले महाराज जी का एक प्रवचन मिला मुझे थोड़ा लिखा हुआ भी था और थोड़ा टेस्ट किया हुआ भी था तो बड़ी अच्छी बात मिली उसमें कौन सी अच्छी बात तो जैसे अभी हम सब लोग बैठ के सुन रहे हैं तो जितने ईश्वर विश्वास के साधक हैं, अधिक संख्या उन्हीं की होगी विश्वास पद के साधक होंगे ऐसा मेरा अनुमान है तो उनके भीतर एक बड़ा उत्साह जग रहा होगा ये तो बहुत बढ़िया बात है भूतकाल में मैंने जो भी कुछ किया होगा जो भी उसका दुष्परिणाम बना होगा सब के सहित उस परम पवित्र के हवाले अपने को कर दो तो हमारे जन्म जन्मान करके सब सब अपराधों को मिटा करके सब अपवित्रता का नाश करके वो परम पवित्र बना लेंगे और फिर प्रेम से आदान प्रदान में हमें मस्त कर लेंगे और बढ़िया बात है उत्साह जगता होगा और पहले भी आपने प्रयास किया होगा इस दिशा में विश्वास को दृढ़ करने के लिए और फिर जब नित्य नियम के समय पूजा पाठ और ध्यान के समय जब भीतर ऐसी रस निष्पत्ति नहीं होती तो विश्वास पथ का साधक थोड़ा परेशान होता है विधि विधान सब पूरा तो कर देता है लेकिन थोड़ा परेशान होता है और तब क्या होता है कि उसको अपनी साधना में ही संदेह होने लगता है मुझको भी हुआ था क्या जाने मैंने ठीक ऐसी विश्वास नहीं किया क्या जाने मैंने पूरी तरह से समर्पित नहीं किया समर्पण के बाद जरूरी चिंता आनी चाहिए समर्पण के बाद अगर चिंता होती है तो अपने में अपनी साधना में संदेह हो होने लगता है कि क्या बताएं मैंने समर्पण का पंथ भी लिया है भगवत समर्पित होने की साधना भी नहीं है और फिर अपने बारे में चिंतित भी है तो ये दोनों बातें तो नहीं होनी चाहिए तो इस तरह से जब अपनी साधना में संदेह हो होने लगता है तो ऐसे संदेह काल में बातचीत मेरी होती रहती थी स्वामी जी महाराज को मैं अपने सब संदेह सुनाती रहती थी तो एक जगह पर उन्होंने ऐसे बताया है देखो भाई तुम अपनी साधना में संदेह मत करो बिल्कुल ही संदेह मत करो वही बात तो यही है कि अगर एक बार भी तुमने एक के साथ कह दिया है कि ये तुम्हें तेरा तो उसके बाद वो छोड़ेंगे नहीं तुमको। ठीक जगह पर ला करके ही अपने प्रेम का पात्र बना करके ही रहेंगे इसलिए डरो दूसरी बात उन्होंने लिखी है कि देखो प्रभु में विश्वास करना और मेरा विश्वास गृह हो जाए इसकी आवश्यकता अनुभव करना दोनों समान फल रखता है कितनी बड़ी बात हो उनके प्रेमी हो जाना हम के लिए तो बहुत दूर की बात मालूम होती है क्योंकि प्रेमियों ने प्रेम की बड़ी की कटौती सुना दी क्या सुना दिया संत कबीर ने कहा यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नए शीश उतारे भूल धरे तो पैसे घर माये अब बाबा शीश उतारने की हिम्मत न हो तो क्या करें अहम का नाश करने की हिम्मत ना हो तो उस घर के दरवाजे पर कैसे जाए और त्याग किया और त्याग के अभिमान का भी त्याग किया इतनी हिम्मत ना हो तो कैसे उनके प्रेमी कहलाए तो हम लोगो को बड़ी बड़ी दूर की बात मालूम होने लग जाएगी तो कहीं हम डर न जाएं कहीं कदम पीछे ना हटा लें इसके लिए परम सार्विक संत ने अपने प्रिय मित्र की और